सुने कार्यक्रम हवा महल आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं मेवाराम गुप्त के लिखी नाटिका फिर मिलूंगा ek aaya woh bhi ga duniya mein aaya oh ho ये मुंशी जी आंख बचाए गर्दन झुकाए और रास्ते से कतराते हुए तशरीफ का टोकरा कहा लिए जा रहे हैं? अजी मैंने कहा नमस्ते अजी आपसे ही नमस्ते कर रहा हूँ मुंशी जी ओफ शर्मा जी हैं? माफ करना शर्मा जी जरा बसियों को जल्दी में था लीजिए मैं आपको डबल नमस्ते कर देता हूँ कही सब ख़ैरियत से तो है? जी हाँ जी हाँ अच्छा भाई फिर मिलूंगा आज तो जरा जल्दी में हूँ वरना आपसे कुछ गपशप हो ही जाती अजी मुंशी जी आज तो ना जाने किधर सूरज निकला जो आपके दर्शन हो गए वरना आपके दर्शन ही कब होते हैं अजी मेरे दर्शन क्या बात कह दी शर्मा जी ने हाय हाय हाय हाय मजा आ गया भाई अजय शर्मा जी आप जब भी हुक्म करेंगे बंदाव ही रो जाएगा पर माफ करना इस वक्तों तो मैं जरा जल्दी में हूँ फिर मिलूंगा अगर ऐसा ही होता है मुंशी जी तो मुझे आपके घर के सैकड़ों चक्कर ना काटने पड़ते शर्मा जी गुस्ताखी माफ हो आप गरीब खाने पर कदम रंजा फरमाते ही कब है? है आप तशरीफ लाए और मैं न मिलू भाला ये कैसे हो सकता है? शर्मा जी जरा इतला कर देना कि शर्मा साहब की सवारी आ रही है मैं तो आपकी राह में आके बिछा दू आके कभी इस खिदमत का मौका तो देकर देखिए खैर आज तो जरा जल्दी में हूँ ज्यादा कुछ बातचीत कर नहीं सकता फिर मिलूंगा मुंशी जी मीठी मीठी बातें बनाकर आगे को कदम मत बढ़ाई मैं आपको जाने नहीं दे सकता आ? कहीं आज चला जाने दिया फिर आप मुझे ज़्या, तक नहीं सकते जी, जी।, जी, जी ये आपका भला प्रेमी तो है कि आप मेरा कुर्ता पकड़ कर मुझे रोक रहे हैं अगर आपकी भाभी घर में उपवास किए न बैठी होती और मुझे उसके लिए बाजार से फल फलारी लेने न जाना होता तो मैं जरूर रुक जाता अच्छा श्यामा जी अच्छा आप कुर्ता तो छोड़ दीजिए फिर मिलूंगा नहीं मुंशी नहीं कुर्ता तो मैं हर किस नहीं छोड़ सकता आप मेरा रुपया सीधी तरह से देते हैं कि नहीं अब तक बहुत झांसे दे चुके अब मैं आपके झांसे में आने वाला नहीं अरे शर्मा जी अब आप ये क्या मजाक करने लगे अभी तो रुपया लिए दो ही वर्ष हुए और आप उसे मजाक बताने लगे कहीं दस बीस वर्ष हो जाते तब तक तो आप मुझे पहचानते ही नहीं <laughs> जाना चाहते हो तो, तो मेरा रुपया निकाले शर्मा जी आप ये क्या कर रहे हैं आपने तो मेरा मलमल का कुर्ता ही पार डाला वाला ये आपकी भाभी की पसंद का कुर्ता था जिसे उसने बिचारी ने बड़े शौक से बनाया था अब आपके भाभी बिचारी क्या कहेगी जरा सोचो तो चल चलो का गुलाम कहीं का। तो, तो, तो, मेरा पैसा देता कि नहीं अरे शर्मा जी आप क्या कुछ नशा पानी भी करने लगे हैं हैं? ऐसी है? लाल आंखें तो पहले कभी नहीं देखी थी मेरी तो आंखें ही लाल हैं। मैं आपका मुँह तक लाल कर दूंगा मुंशी जी कहिए क्या कहते हैं रुपया दे रहे हो की नहीं रुपया रुपया आप क्या लगा रखे है शर्मा जी कुछ पता भी तो चले मैं तो अभी तक मजाक ही समझ रहा था लेकिन मालूम होता है इस समय आप कुछ गंभीर भी हैं। अजी वही मुझसे लिया दे, था, दे, दे, और कौन सा? दे, दे, दे। अब तो मैं सूद ब्याज के ढाई सौ से भी ऊपर बैठेंगे कहिए? अभी याद दिला अरे नहीं शर्मा नहीं, नहीं, जी रास्ते में याद दिलाने की जरूरत नहीं है लेन देन सब किताबों से ही तो चलता है आदमी भूल कर सकता है मगर किताबें तो भूल नहीं कर सकती आपका निकले तो आप लें और मेरा निकले तो मुझे दें ये तो सीधा समाजनी सिद्धांत है आपको जब भी और जिस दिन भी फुर्सत मिले ना मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले आना बस सब साफ हो जाएगा अच्छा अभी तो इजाजत दीजिए मे, मे, मे, मे, मे, मेरा आपका तो हिसाब और मेरे ऊपर मुझसे अपना हिसाब तो अभी ले लीजिए मुंशी जी जी मैं आपका हिसाब अभी पाई पाई भी शर्मा जी शर्मा तो जी, जर्मा जी ये क्या आप तो आपने तो मेरा गलाई दबा दिया और, और ये रहा रहा। बाकी अरे आप तो मुझे चपतियाने भी लगे शर्मा जी अब आप क्या बहुत पी गए मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा मैं तो मरकर सीधे स्वर्ग जाऊँगा आपको नरात्या लगेगी जी ये क्या कर रहे हैं आप अगर मेरा रुपया ना निकाला तो मैं आपकी जान निकाल लूंगा मुझे मार कर कौन सा शेर मारेंगे एक शरीफ आदमी की हत्या का दयामत तक नहीं छूटेगा न मैं कहता हूँ अब भी कह रही खेलियत अपनी और अपनी घरवाली की मनाई जो मेरे आने पर आपको कहीं छिपा देती है और कह देती है मुंशी जी घर में नहीं है छिप छिप कर दो वर्ष गुजार दिए रुपया देने का नाम ही नहीं लिया निकाल निकाल मेरा रुपया मैं मार मार कर उल्लू बना दूंगा उल्लू बना दूंगा सब मुंशी तेरी निकाल निकाल अच्छा अच्छा तो अब आप गालियों पर भी उतर आए हैं मैं कह देता हूँ मैं एक मिनट में आपकी बत्ती सी निकाल कर बना दूंगा मुझे आपकी जवानी पर तरस आता है अगर ऐसा ना होता तो आप तक कफन उड़ाकर हमेशा के लिए सुना दिया राज भी झाड़ने लगे मैं कहता हूँ खून हो जाएगा खून है ये खून खून क्या लगा है डेढ़ पसली का आदमी और शेख इतनी मार रहे है तू ने कितने खून किए हैं चार पाई के खटपन मारे होंगे खटपन देख खून अरे बचाओ कोई ये मेरा दे पैसा चिल रहा है ये तो लूट रहा है? है? अरे अरे बचाओ बचाओ हो रही मैं आया अजी तुम अपने रास्ते जाओ ये आपस की लड़ाई है पुलिस आकर मेरा क्या बिगाड़ेगी निकाल निकाल रुपया आपसी लड़ाई नहीं है ये मुझे लूट रहा है ये डाकू है अरे हवा दौड़ के आइए ना यहाँ राह चली हो रही है जल्दी आइये आये मा डाला आये मा डाला आये माडाला आए आए आए मुझे लूट लिया इस डाकू ने। ये झूठ बोलता है ये मेरा कर्जदार है, मुझे मत है। क्या हम्दार? जी। खतरे की क्यों में ये आदमी राहनी कर रहा था इस रास्ते ने पकड़ लिया क्या ओ, तब तो ये जुर्म बहुत संगीन है कुछ दिनों ऐसी इलाके में रहा की बहुत बात बातें होती जी मैं इन्हें थाने ले चलो। जी, जी मैं मैं मैं लूट गया अगर इन श्रीमान जी ने इन्हें रंगे हाथों तो ना पकड़ लिया होता तो इस डाकू तो ने मुझे मार ही डाला होता चीव साथ, चीव साथ बोलता है ये मेरा रुपया हड़पना चाहता है मैं इसे अपना रुपया मांग रहा था और ये दे नहीं रहा था हाँ हाँ हर मुलजिम पकड़ लिए जाने पर अपने आप को बेकसूर बताता है जी सड़क पर राहजनी कर रहे थे जी नहीं नहीं सीधे हथकरिया पहनो और थाने चलो तुमने क्या देखा और क्या सुना चीफ साहब मुलजिम अब आपके कब्जे में है आप अपनी कार्रवाई करें और मुझे जाने दें। मैंने तो सिर्फ इतना देखा कि आदमी इसकी छाती पर सवार था मार रहा था पैसे मांग रहा था और ये चिल्ला रहा था क्या चिल्ला रहा था हाय मर गया मर गया हाय लूट गया।, गया लुट गया दौड़ना बचाना बचाना ये सब कहकर जब ये चिल्लाया तो मैंने पुलिस पुलिस पुकारा और इसे भागने के पहले ही पकड़ लिया हाँ थोड़ी ही देर में हवलदार साहब आ गए और उसके बाद आप जी हजूर ठीक ऐसा ही हुआ मैंने खतरे की सीटी बजाई और मुलजिम को पकड़ लिया ये श्रीमान तो रास्ता गिर है इन्हें अब जाने दिया जाए ठीक है हवलदार जी इनका नाम और पता लिख लो ताकि मुकदमे में इन्हें फिर बुलाया जा सके अब इनका कोई काम नहीं है। चलो नाम बता, बता आ, आ, नाम <laughs> मैं श्रीमान जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी जान बचा ली वरना वरना हाय इसने तो मुझे जानी से मार डाला होता क्या क्यों <laughs> तूने और कहा राजधानी की है मैंने? अपना नाम और पता मुझे बता और मेरे साथ चीफ साहब मैं राहजन नहीं महाजन जरूर हूँ इसी लखनऊ शहर के हजरतगंज में रहता हूँ मेरा नाम नेकीराम शर्मा है ये मेरा ये मेरा कर्जदार है मुझसे दो सौ रूपया कर्ज ले गया और आज तक वापस नहीं दिया इसने वो वो देखा देखा ये कितना झूठ बोलता है जब राजनी करते रंगे तो पकड़ लिया गया तो मेरा महाजन बन गया डाकू है नया मलमल -मल का कुर्ता भी पार डाला <laughs> राजनी के साथ साथ इस पर कतल का मुकदमा भी चलाया जाए हुजूर <laughs> कतल का गवाही देने के लिए अभी तो मैं जिंदा हूँ हजूर <laughs> आपने अपना नाम पता तो बताया ही नहीं मुझे लोग मुंशी कृपा शंकर के नाम से पुकारते हैं मेरा गरीब ना गंज में है, इसे राजनी करते हुए तो आपने रंगे हाथ तो पकड़ ही लिया, रुपया चीनने के साथ-साथ मुझे कत्ल भी तो कर रहा था। साहब <laughs> आप इसकी बातों विश्वास न करें आ, ये बहुत चालाक और छूटा है मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ इसकी औरत मेरी भाभी है गजब सरकार गजब देखा पहले इस डाकू ने कहा कि वो मेरा महाजन है अब कह रहा है कि वो मेरी औरत का देवर है यानी मेरी औरत औरत उसकी भाभी है अभी क्या सरकार थोड़ी देर में ये मेरी औरत का भाई बनकर अपने को मेरा साला होने का दावा भी पेश करेगा जब रंगे हाथ पकड़ लिया गया तो रिश्तेदार बन गया हसमत हाँ सहूर हम हवलदार जी हजूर मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है जी मुझे भी ये शर्मा इन मुंशी जी को आम सड़क पर पीट रहा था जी, जी, ये, ये क्या? म... उसका पैसा छीन रहा था हम्म इसका इतना ही जुर्म काफी है इस जुर्म में इसे कम से कम दो साल की सजा और पांच सौ रुपए जुर्माना हो सकता क्या? है जुर्म जुर्माना इसे थाने ले चलो और मुंशी जी को घर जाने दो चीफ Hmm. मैं अपने कसूर की माफी चाहता हूँ आप इसे माफ ना करें आज तो इसने मुझे ही दिया। आपके मिला तो पूरा ही मार देगा कर सका कातिल कातिल। तो क्या हुआ आपके आने तक में आधा तो कत्ल हो ही चुका था अगर आपके आने में थोड़ी बहुत देर और हो जाती तो क्या ये मुझे पूरी तरह कत्ल नहीं कर डालता ठीक है ठीक है कही क्या है राजा शर्मा जी जी मुंशी जी तुम्हारे ऊपर राहजनी के साथ मतलब मैं मुंशी जी से माफी मांग लूँगा ठीक है उन्हें लिख कर दे दूँ की आइंदा में उनसे कभी झगड़ा नहीं करूंगा क्यों मुंशी जी अब आप शर्मा जी को छोटे घर भेजना चाहते हैं या बड़े घर भेजना चाहते हैं अगर शर्मा जी मेरे कुर्ते की कीमत देकर ये लिखकर आपके सामने दें कि मुंशी कृपा शंकर के साथ अब हमारा किसी तरह का लेन देन या झगड़ा बाकी नहीं है और ये कि आज मैंने मुंशी जी के साथ जो झगड़ा किया उसकी क्या? मैं माफी चाहता हूँ इसके बाद आप इन्हें जहां आपका जी चाहे भेज दें मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा है। ठीक है श्रीमान जी मैंने अपराध किया है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ <laughs> मुंशी जी को उनके कुर्ते की कीमत भी देता हूं, और भी देता हूं कि अब उनके साथ मेरा कोई लेन देन या झगड़ा बाकी नहीं है <laughs> अब आप मुझे बड़े घर ना भेज कर छोटे घर पर ही भेजते बीवी बच्चे सब राह देख रहे होंगे <laughs> अच्छी बात है शर्मा जी जब मियाँ राजी तो क्या करेगा का तो मुंशी जी को अपना माफीनामा लिख के दे दो जी, हाँ, जी। मैं भी तुम्हें अब की बार माफ करता हूं लेकिन इस चेतावनी के साथ क्या आइंदा अगर तुमने किसी किस्म का झगड़ा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं समझे? करता अभी लिख के देता हूँ मुंशी जी ये रहा शर्मा जी का माफीनामा दोनों ना? मुझे मेरे कुर्ते की कीमत भी मिल और शर्मा जी का माफीनामा तो भी मिल गया लुट मैं चीफ साहब और हवलदार साहब का बहुत शुक्र गुजार हूँ हम दोनों का झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर शर्मा जी आप मुझे अपना बड़ा भाई बनाकर मेरी औरत को अपनी भाभी बना ले तो मुझे कोई नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं होगा हाँ हा। अच्छा शर्मा जी अभी तो आपकी भाभी जी के लिए फल लेने बाजार जा रहा हूं। वो उपवास किए बैठी देखती होगी। अभी जल्दी में हूँ के सौ सौ ऊपर से कुर्ते की कीमत और ऊपर से माफी नामा ओह बिल्कुल ठीक है मैं भी फिर मिलूंगा आप सुन रहे थे मेवाराम गुप्त की लिखी नाटिका फिर मिलूंगा निर्देशक थे पुरुषोत्तम दार्भेकर आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रस्तुति